विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ राजपुरा पंजाब से जैन गुरुजी श्री श्री 108 आचार्य अरविंद मुनि जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और स्वामी जी मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए जैन मुनि है जैन संत है तो जैन संत होने के नाते हमारा सीधा डायरेक्ट सांसारिक कोई संबंध नहीं होता जी पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीना होता है और मूल हमारा जीवन शैली त्याग और तपस्या के साथ चलती है तो हमारा लक्ष्य एक ही रहता है साधना तपस्या यही सब कुछ और इसके साथ साथ में जो हम जीवन जीते हैं जो हम अपना जो लक्ष्य हासिल करने के लिए त्याग और तपस्या के मार्ग पे चलकर कर के वही हम जनता को सिखाते हैं वही हम प्रेरणा देते हैं कि संयम त्याग और तपस्या के संस्कार आएंगे तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे केवल भौतिकवाद आदमी को भटका सकता है इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास जीवन में जरूरी है तो आज हमें बहुत खुशी है कि हम रेडियो मधुबन में आए और आपके साथ अभी वार्तालाप कर रहे हैं जी जी जी आ, स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप जैन के बारे में बताया कि जहाँ पर सांसारिक या पारिवारिक भाषणा से अलग हटकर आध्यात्मिक जीवन को जीते हैं त्याग तपस्या यही आपका जीवन का मुख्य अंग है जिसके बारे में आपने बताया है तो आइए बात करते हैं मैं चाहूँगा कि जैसे कि त्याग तपस्या की बात आपने कही है तो मुझे बच्चों की याद आती है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जब शिक्षा देते हैं तो कुछ शिक्षा जो होती है बच्चों को कहानियों के माध्यम से हम लोग देते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसी कुछ बातें बताइए जो हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं उन्हें कहीं ने कही एक कहानी के माध्यम से कुछ सीख मिले हर हृदय में रावण भी है राम भी है और हर दिवस में सुबह भी है शाम भी है सोचकर अब तुम बताओ क्या चुनोगे हर हाथ में प्रहार भी है और प्रणाम भी है आदमी चाहे तो उसी हाथ से किसी को तकलीफ दे सकता है हत्या कर सकता है और आदमी चाहे तो उन्हीं हाथों से किसी को प्रणाम कर सकता है रेस्पेक्ट दे सकता है या राम और रावण का अर्थ इस दृष्टि से समझे राम यानी अच्छे गुणों का विकास हु. अच्छे विचारों का विकास और रावण अर्थात बुरे विचारों का होना गंदे विचारों का होना यानी नेगेटिव में जीना तो यहाँ पर हम पॉजिटिव जो सकारात्मक सोच है उसे राम के रूप में समझें जो नेगेटिव सोच है जो नेगेटिव कार्य हैं उसे हम रावण के रूप में समझें इसलिए इन चार लाइनों में ये बताया कि आदमी खुद सोचे खुद समझे अपने जीवन के बारे में अपने स्वयं के बारे में और अपना कर्म क्षेत्र कि मुझे क्या कर्म करना है कैसा करना है लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है हर कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी होता नहीं तो इस कथा के माध्यम से बड़ा जल्दी समझ में आएगा नहीं, नहीं। एक मांझी सुबह सुबह नदी के किनारे घूम रहा था प्रकाश इतना था नहीं प्रभात हुआ नहीं उससे पहले ही वो घूमने चला जाता है घूमते घूमते नदी के किनारे हैं इसलिए बहुत अच्छी अच्छी नदी की ध्वनि जल का जो प्रवाह है उसकी ध्वनि वो सुनकर के बड़ा आनंदित होता है घूमते घूमते चलते चलते उसे एक ठोकर लगी उसने देखा ये क्या है तो अंधेरे में पूरा दिख नहीं रहा था तो उसने हाथ से देखा मुझे जिसकी ठोकर लगी वो चीज क्या है जब हाथ के स्पर्श से देखा तो उसे महसूस हुआ उसे मालूम पड़ा ये कोई पोटली है इसमें कुछ चीजें भरी हुई है तो उसने उसको उठा लिया मन में जिज्ञासा हुई इसको लेके चलूं तो घूमना तो भूल गया और नदी के किनारे आके बैठ गया किनारे पे बैठ के पोटली को खोल के देखने लगा लगा तो प्रकाश के अभाव में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया नहीं। उसने सोचा ये तो कुछ कंकर के पत्थर के टुकड़े हैं सोचा इसका क्या करूं तो मन में एक विचार उठा कि अभी बहुत सुबह का मंगल प्रभात है Hmm. ब्रह्म मुहूर्त की वेला है सब कुछ शांति का वातावरण है जैसी एक एक पत्थर नदी में फेंकूंगा तो उसमें देखता कैसी आवाज आती है। hmm. उसने पहला पत्थर फेंका तो जैसी पानी में पत्थर फेंका तो जो ध्वनी उठी आवाज आई उसको आनंद आया hmm. उसने सुचारी बहुत अच्छा है तो, तो, है। hmm. तो एक, -एक करके पत्थर फेंकता गया फेंकते फेंकते फेंकते फेंकते आनंद उठाता उठाता मन में बड़ा खुश हो रहा था तो जब काफी समय बीत गया तो अंधेरा चला गया प्रकाश होने को आया प्रभात बेलाई सूरज निकलने को आया तो उस प्रकाश की रोशनी में उसने देखा देखो तो सही है पत्थर कितने बाकी बचे जैसे ही नीचे दृष्टि दौड़ाई देखा पोटली तो खाली हो गई अरे सारे पत्थर तो फेंक चुका मैं लेकिन एक पत्थर हाथ में आया देखो तो ये चमकीला है इसमें बड़ी चमक है बड़ा हल्का भी है तो हाथ में उठा के थोड़े दृष्टि के नज़दीक ला के देखा तो अरे ये तो हीरा है ओहो मैंने तो गजब कर दिया मैंने तो सारे हीरे पानी में नदी में बहा दिए, ये क्या कर दिया गजब हो गया ये तो ओहो हो आज तो मेरी किस्मत खुल गई थी लेकिन मैंने तो इन्हें पत्थर समझ करके फेंक दिए लेकिन उसने अपने भावों को मोड़ा मन को मोड़ा और सोचा अगर दुख ही करूँगा तो मुझे कोई फायदा नहीं फिर वो थोड़ा सा अपने विचारों को मोड़ करके नेगेटिव विचारों को छोड़ करके पॉजिटिव में आया सकारात्मक सोच में आया तो उसे तुरंत विचार आए अरे एक हीरा तो बचाए तेरे पास में रोता का एक को घबराता का एक इसमें कौन सा डर कौन सा भय जो चीज़ चलेगी चलेगी एक हीरा तो तेरे पास है चल चल उठ यहाँ से चल चल उठ यहाँ से उसके मन ने कहा ऐसे विचार आयेर उठा वहाँ से उठकर क्यों बड़ी खुशी के साथ झूमता हुआ अपने घर आने लगा और मन में सोचने लगा वाह आज मेरी सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी जो मुझे चाहिए वो इससे सब कुछ मिल जाएगा मैं घर जाके अपने परिवार में परिवार के लोगों को दिखाऊंगा देखो आज मुझे हीरा मिला है फिर जाके बाजार में बेचूँगा तुम जो लाखों रुपए मिलेंगे जो मुझे धन मिलेगा जो पैसे मिलेंगे उससे मेरी आवश्यकता की सब सामग्री मिलेगी ऐसा सोचते सोचते घर आया और घर आते ही सबने बोला उसको देखते ही अरे आज क्या बात है इतने बच्चे बोले पापा क्या हुआ आज क्या लाए हो इतनी खुशी में कैसे आयो तो पापा बोले बच्चों देखो हीरा लाया हुरा और आज मुझे हीरा मिल गया बस अब तो मेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी अब मैं बाजार में जाऊंगा इसको बेचूंगा लाखों रुपए लाऊंगा घर बनाऊंगा और गरीबी खत्म हो जाएगी तो बंधुओं हम इस बोध कथा से यह समझें कि बहुत बार होता है हम पुरानी चीजों को याद करके दुखी हो जाते हैं हमें दुख की जरूरत नहीं है हम जो वर्तमान को देखेंगे कि अभी हमारे पास में क्या है तो हमें समझ में आएगा इतना हमारा कीमती जीवन है और इतना अनमोल जीवन है कि हम जैसा चाहे वैसी शक्तियों का विकास कर सकते हैं हर चीज़ में अपनी कलाओं का विकास कर सकते हैं हर फील्ड में जाके अपना अभ्यास बढ़ा सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जब तक ये मालूम नहीं होता जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक जैसे उस मांझी ने एक एक करके हीरे उस नदी में फेंक दिए वैसे ही आदमी अपने जिंदगी के एक एक साल ऐसे बेकार खो देता है लेकिन जब जाग जाए जब चेतना जाग जाती है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि अरे वाह जिंदगी क्या मिली है हीरा मिला है ये सोच विकसित हो जाए ये चेतना जाग जाए ये बीणा के तार झंकृत हो जाए ये होएंगे कैसे प्रश्न ये है क्योंकि मन का स्वभाव है गंदगी की ओर दौड़ना और आत्मा का स्वभाव है अच्छाई की ओर दौड़ना इसीलिए हम बार बार ध्यान योगा पूजा पाठ सत्संग इन सब का सहारा इसलिए लेते हैं कि मन कहीं तो टिके मन की चंचलता कम तो हो और हमें ये ज्ञान प्राप्त होए हमारी विवेक चेतना जागे कि मेरा जीवन क्या है ये मनुष्य जीवन मिला है ये हीरे के समान कैसे कीमती है कितना कीमती है तो बंधु ये राजयोग ऐसा है ध्यान की पद्धति ऐसा ऐसी है कि जहाँ मन की चंचलताएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है मन की एकाग्रता बढ़ती है शरीर की चंचलताएं खत्म होती है मानसिक अस्थिरताएँ खत्म होने लगती है बुद्धि का विकास होता है स्मृति का विकास होता है ज्ञान प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं फिर वह व्यक्ति जिस किसी कार्य में जाएगा उसका मन लगेगा और जिस किसी काम को हम पूरी ताकत के साथ अपना मन लगा कर के कार्य करेंगे तो हम उसमें सफल होंगे तो हमें अपना जीवन की कीमत समझ में आएगी किस तरह से जैसे उस मांझी को उस हीरे की कीमत समझ में आई इसी तरह से हम अपने इस मनुष्य दुर्लभ जो मनुष्य जीवन मिला है इतना सुलभ नहीं है इतना आसान नहीं है फिर भी ये परमात्मा की कृपा से हमारे अच्छे कर्मों के पुण्य के प्रभाव से जब हमें जीवन मिली गया तो हम इसे आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में लगाएं यही शुभ है यही मंगलकारी है जी स्वामी जी बात अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो सुनने वाले हैं इस वक्त रेडियो मधुबन को जो सुन रहे हैं उन सभी को इस कहानी के माध्यम से बोध कथा के माध्यम से अपने जीवन का दर्शन उन्हें आपने कराने की कोशिश की है और हम हाँ अपने जीवन में कई चीज़ें हैं जिन्हें बिना समझे बिना देखे ही हम गवा देते हैं और जब समझ में आता है तब हम लोग सोचते हैं कि अरे उस समय मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता तो ये सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर आती रहती हैं लेकिन आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इसमें आखिरी में उस व्यक्ति के बारे में मान के बारे में उन्होंने अपने जीवन के अपने विचारों को उन्होंने बदल दिया तो हमें भी अपने जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलों को हम ज्यादा सोचकर और बढ़ा देते हैं लेकिन उसके बजाय हम अगर थोड़ा सा अलग हटके सोचना शुरू कर दें हम सोचें कि हमारे पास क्या है और उसी से हम अपना कार्य शुरू कर देते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं और उससे हम सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडीमोथ वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो है हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं माई तो बचपन से गाती आ रही है चढ़ा दिया ना हम्म सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं जैन गुरुजी श्री श्री, श्री 108 आचार्य अरविंद मुनि जी से जो पंजाब राजपुरा से पहुंचे हुए है जिनसे हमारी बातें हो रही है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस एक अनुभव उनके पास है जीवन का और तपस्वी जीवन का भी बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है और पेशे से वैसे वो डॉक्टर भी हैं इंजीनियर भी है बहुत सारी विधाओं में उनकी मास्टरी है लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को छोड़कर वो तपस्या की जीवन जीना उन्हें अच्छा लगा है अध्यात्म से उनका प्यार है इसीलिए आध्यात्मिक अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं जैसे अभी यहाँ ब्रह्म कुमारी माध्यम से भी आए हुए हैं और ब्रह्म कुमारी जो ज्ञान और राज्योग सिखाते वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है जिसके बारे में वो अधिक जानकारी भी लेते हैं लोगों को भी देते रहते हैं तो आइए जैसे कि उन्होंने आखिरी में कहानी के स्वामी जी आपके हिसाब से राजयोग है क्या उसके बारे में बताइए बहुत सीधा सा शब्द है हम कहते हैं इस चीज का राज समझे राज माने रहस्य तो जब तक किसी चीज के भीतर तक नहीं जाएंगे तब तक वो वस्तु वो द्रव्य उसका धर्म और उसकी स्थिति समझ में नहीं आएगी नहीं नहीं। और जब योग शब्द मिला है योग माने उसके साथ मिल जाना तो राज योग ये दो शब्द आए तो अपने रहस्य के बारे में जो योग है उसे समझने के लिए एक ध्यान की विधि है राजयोग ध्यान का सीधा सा अर्थ है कि अपने आप को देखने की जो प्रक्रिया है उसे हम ध्यान कहते हैं वैसे तो ध्यान कई प्रकार के हैं लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान का अर्थ यही है कि अपने आप को देखने की प्रक्रिया स्वयं स्वयं को देखने की प्रक्रिया अपने द्वारा अपने आप को देखने की प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं और जब हम राज्यों की चर्चा करते हैं एक विशिष्ट प्रकार की एक ऐसी विधि है एक कैसा तरीका है और इतना सरल इतना सुगम कि चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो चाहे वो किसी भी भेष का व्यक्ति हो चाहे किसी भी स्थान का व्यक्ति हो इसको करने में उससे कोई अड़चन नहीं आती कोई बाधा नहीं आती बल्कि वो इसको करके खुश होता है और आनंद की अनुभूति करता है राजयोग का अर्थ ही यही है कि जो अपने आप से मिला दे और अपने परमात्मा पिता से मिला दे ये मिलन है अपने आप का और ये मिलन है अपने परम पिता से जब तक ये मिलन नहीं होता तब तक ध्यान टिक नहीं सकता ध्यान हो नहीं सकता मन टिक नहीं सकता मन को टिकाएंगे कहा मन को टिकाने के लिए कोई आलम्बन तो चाहिए ना तो राजयोग की जब प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें ध्वनि भी आती है उसमें सांस की प्रक्रिया भी आती है फिर उसके बाद में एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं और फिर अनुभूति के स्तर पर हम जाना शुरू हो जाते हैं कि मुझे क्या हो रहा है मैं उसकी फिल्म करूँ मैं क्या सोच रहा हूँ उसे देखना शुरू करूँ मेरे शरीर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या वाइब्रेशन हो रहे हैं वो सब धीरे धीरे पता चलने लगता है तो जैसे ही वो पता लगने चलना शुरू होता है तो मन बाहर की दुनिया से हटता है तो जैसे ही मन बाहर की दुनिया से हटता है तो भीतर की दुनिया में प्रवेश होता है बस ये भीतर की दुनिया में जो प्रवेश हुआ यहाँ से राजयोग शुरू हुआ अब ये जो है धीरे धीरे धीरे धीरे इसके अभ्यास के साथ ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है ध्यान का अर्थ कभी यह नहीं है ऐसा जादू नहीं है कि एक बार आंखें बंद करके बैठे या खुली आंखों से बैठे या शरीर को स्थिर करके बैठे तो बस सब कुछ पा लिया ये कोई जादू नहीं है ये वो प्रक्रिया है जहाँ पर अपने आप को तपाना पड़ता है अपने आप को खपाना पड़ता है अपनी मानसिक चंचलता पर काबू करना होता है अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है संयम करना सिखाता है तो जो अपने आप पर अंकुश अपने आप पर कंट्रोल अपने आप पर अनुशासन है ये सारी बातें ध्यान की निष्पत्तियों के रूप में आती है तो उसके आचरण से लगता है कि अच्छा ये व्यक्ति ज़रूर कोई ध्यान करता होगा देखने में उसके चेहरे से शांति लगती है बातचीत में शांति लगती है कोई प्रतिकूल बात आने पर भी उग्रता नहीं आती गुस्सा नहीं आता क्रोधित नहीं होता और कोई भी ऐसा प्रसंग पड़ने प्रसंग आने पर ना कोई हड़बड़ाहट है ना कोई घबराहट है ना कोई चिंता है ना कोई फिक्र है ये कितनी विकृतियों से हट गया और वह विकास हासिल कर लेता है जिसकी वजह से वे अपने लक्ष्य के मार्ग पर चलने में उस मार्ग पर इस तरह से चलता हुआ उस लक्ष्य को हासिल करने में उसे बड़ी सुविधा हो जाती है तो हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं अपना विकास करूँ मैं अपनी शक्तियों का विकास करूँ लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि वो बाहर कुछ नहीं है जो कुछ है वो अंदर है और अंदर की प्रक्रिया में जाना है अंदर की प्रक्रिया को देखना है तो हम एक शब्द याद रख लें राजयोग जब कभी भी मौका लगे इसके सेंटर में जाएँ इसके जो टीचर इसके जो प्रशिक्षक लोग हैं जो इसका अभ्यास कर चुके हैं जो दूसरों को अभ्यास कराते हैं उनसे ये एक बार जाकर के बैठ करके थोड़ा सा सीख लें फिर निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी भी शक्तियों का विकास होगा आनंद का विकास होगा और आप प्रेम से भर जाएंगे जहाँ प्रेम है वहाँ पे विकृतियाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ नफरत होती है वहाँ विकृतियाँ पैदा होती है इसलिए राजयों को समझें राजयों को करें और अपना विकास करें ओम शांति जी स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग राजयोग करने से हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं और इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे जो है हमारे जीवन में उसका असर दिखने लगता है लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वक्त ज़रूर देना होता है चाहे सवेरे या शाम को आपको एक समय ज़रूर देना है कि किस तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के इसमें जितना हम लोग टाइम देंगे सुबह या शाम को तो हम उतना ही अच्छी तरह से इन चीज़ों को कर पाएंगे और अपने जीवन में उसका लाभ उठा पाएंगे तो राजयोग हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है और हम जिन चीज़ों को चाहते हैं वो चीज़ें हमारे पास अपने आप ही आने लगती हैं इसके लिए बशर्त यही है कि उसके नियम संयम को आपको फॉलो करना पड़ेगा तब इन चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं तो राजयोग से हमारे जीवन में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और उन शक्तियों के द्वारा हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं और हम उन चीज़ों को कर सकते हैं जो अभी हम लोग असंभव समझते हैं तो आइए ऐसे ही कुछ खास बातें इस राजयोग में लेकिन जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि स्वामी जी ने जिस तरह से बताया है आप उन चीजों को अच्छी तरह से ध्यान में रखें और उसे समझे और उसे प्रैक्टिस में लाएं तभी स्वामी जी को लगेगा कि मेरा बोला हुआ शब्द किसी के काम आया शुभ करता हूँ आप आज ही से राज्यों का प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसे जानने की शुरुआत कर देंगे तो चलिए आप सदा मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और जैन गुरुजी श्री श्री एक सौ आचार्य अरविंद मुनि जी को डीजे इजाज़त नमस्कार